बात बीबीसी के साथ में आज हमारे मेहमान हैं भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक और देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आपकी बात बीबीसी के साथ के सभी श्रोताओं को नगेंद्र का नमस्कार आइए अब सीधे चलते हैं दिल्ली भारत के रक्षा मंत्री के आवास स्थान जहां इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साहब बीबीसी सुनने वाले कई श्रोता दुनिया के विभिन्न शहरों से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी से इस बात को लेकर कि क्या वर्तमान एनडीए सरकार देश की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है बिल्कुल जो भी काम हम लोगों ने किया है वो जनता की उम्मीदों को ख्याल में रखकर ही किया है और अनेक सालों जो चीज नहीं हो रही थी वो चीज बनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं जॉद साहब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं लालगंज पूर्णिया बिहार से मारूफ हुसैन जो जेएनयू में आजकल पीएचडी कर रहे हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मारूफ साहब अपना सवाल पूछिए भारत के रक्षा मंत्री से फणनवीस साहब आपका सबसे पहला मैं दो प्रश्न आपको दो हिस्से में पूछना चाह रहा हूँ और वो आप राजनीतिक राजनीतिक उत्तर में देंगे पहला तो एक बात ये कि आपको खुद मैं और जो समाज जानती थी ट्रेड यूनियन के एक के रूप में आपको देखते थे और वो चीज आज हम लोगों के मस्तिष्क से बिल्कुल खत्म हो चुका है जो आपको जिस वजह से जानते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर चल के वो चीज आपका बिल्कुल समाज की बात कर रहा हूँ समाज की पीढ़ी वो खत्म हो चुका है दूसरा जो टुकड़ा है प्रश्न का हमारा वो ये एजेट डिफेंस मिनिस्टर आपका पांच साल का जो कार्यकाल रहा है हम तो यही जानते हैं की सिर्फ आपका एक नाव का एनडीए गवर्नमेंट के नाव के आप खवैया के रूप में कभी आपने जो पांच साल पूरा किया है वो केवल और केवल कभी जयललिता जी को मनाने में कभी ममता जी को मनाने में कभी आप चंद्र बाबू नायडू को मनाने में और कभी कौन तोड़ के किसका घर उजड़ के एनडीए का घर बच सकता है सिर्फ ये काम आपसे आप मतलब लोग इतना लम्बा सवाल हुआ कितना जवाब दे दू पहली बात यह है की जहाँ तक मैं आज के दिन रक्षा मंत्री हूं और ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हूं जब ट्रेड यूनियनिस्ट था तब ट्रेड यूनियन मजदूरों का सारा काम जो भी करना था उनके लिए जी जान देकर वो हमने काम किया आज के दिन मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और रक्षा मंत्री के नाते मुझे जो काम है वो काम मैं करता हूं। तो इससे किसी को पसंद हो ना हो वो तो बात अलग है और ये जो आपका कहना है कि रक्षा मंत्री के नाते मैं इनको उनको इनको समझाने के लिए बुझाने के लिए जाता रहा तो आपको इसका मतलब यह कि देश का सुरक्षा क्या चीज है देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या होता है मैं कहां, -कहां जाता हूं इसकी आपको कल्पना नहीं है मैं 38 बार सियाचिन गया हूं और मेरे पहले शायद ही कोई रक्षा मंत्री वहां पर गया हो और अगर गया हो तो एक बार गया हो और करगिल के लड़ाई हो गई इतनी बड़ी लड़ाई हो गई वो लड़ाई तो जब चली तो मैं रक्षा मंत्री रहा उसके बाद अनेक ऐसी समस्याएं आ गई और वो सारी समस्याओं का सामना करने में हम लोग कामयाब हुए आज हमारी सेना इतनी मजबूत है और इतनी प्रभावी है कि जिसके बाद हम सारी दुनिया जानती है और इसका आपको जानकारी न हो तो मैं क्या करूं? जॉर्ज साहब अब चलते हैं बिहार में मुजफ्फरपुर जहां से मुकेश कुमार अब आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं मुकेश अपना सवाल पूछिए जॉर्ज साहब नमस्कार मेरे प्रश्न दो पहलुला बीजेपी आंकड़ों की बात करती है तो मुझे पाँच सालों में पांच करोड़ नौकरियाँ जो आपने दिया है उसका आंकड़ा बताइए दूसरा कि इस देश की चौवन प्रतिशत आबादी पच्चीस साल के तक के नौजवानों की है जिसकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है तो और इस देश की भी सबसे बड़ी समस्या है तो जिसके बिना डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तो इस जनरल इलेक्शन में इम्प्लॉयमेंट आपका प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं है जी. अगर है तो उसका रोड मैप सामने रखिएश जी तो आपका सवाल हो गया मुकेश जी आपका सवाल हो गया जॉर्ज देखिये जहां तक रोजगार का प्रश्न है हमारे देश में आजादी के दिन से हर साल जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आ, आ गई उन्होंने रोजगार जितना पैदा किया उससे अधिक बेरोजगारी पैदा करने में कामयाबी पाई थी और उसी को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ा था आज के दिन हम आपके बता सकते हैं कि जो सारे देश के पैमाने पर सड़कों को निर्माण करने के लिए गांव गांव को जोड़ने वाली सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें इन सड़कों को निर्माण करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक लाख करोड़ से अधिक है और ये सारा पैसा जब आज के दिन देश के सड़कों पर जो अभी तक कोई काम नहीं हुआ था वो काम को करने में लगा है तो रोजगार छोड़कर वहां पर और क्या चीज निर्माण होनी है तो इसलिए जब ये रोजगार कहाँ पैदा हो गए रोजगार सरकारी कारखाने को हर दिन नहीं बनते हैं और न वहां पर हर दिन रोज लोगों को भर्ती किया जाता है लेकिन ये जो हम लोगों का देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य में जो काम हमारी सरकार ने किया है और अभी भी कर रहा है तो उससे जो रोजगार बने हैं तो वो गिरने लायक हैं। जी जॉर्ज साहब मेरा सवाल आपसे एनडीए संयोजक होने के नाते है ये बताइए कि पिछले चुनावों से पहले चुनावी वायदा था एनडीए का एक करोड़ नौकरियां देने का आप खुद बताइए आप क्या मानते हैं कितना कामयाब रहा है आपकी कितनी कामयाब रही आपकी सरकार इस वायदे को पूरा करने में बिल्कुल ही कामयाब रही है और वो सारे आंकड़े प्रधानमंत्री ने आज चंद दिन के पहले देश के सामने रखे हैं जौर साहब अब चलते हैं दिल्ली दिल्ली से मंगल भल्ला जो देख नहीं पाते हैं लेकिन बीबीसी सुनते हैं दृष्टिहीन हैं अध्यापक हैं आपसे कुछ जानना चाहते हैं जी मंगलसेन जी अपना सवाल पूछिए नमस्कार मान्यवर मैं चौवालिस तो साल से बीबीसी सुनता हूँ और दैनिक जीवन का एक हिस्सा है मैं सबसे पहले बड़ा ही गौरवान्वित होता हूँ देश का रक्षा मंत्री पाकि जो सैनिकों के पास माइनस टेम्परेचर में जाता है और वहाँ उनकी तकलीफे दुख दर्द सुनता है मेरा प्रश्न है पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना भेजी गई और जिस परिस्थिति में सेना भेजी गई वो परिस्थिति भी जारी रही और सेना उसी तरह से वापस भी बुला ली गई इस पर देश का कितना खर्चा हुआ सबसे बड़ी बात तो ये है और दूसरी बात है कश्मीर की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है हमारा मुख्यमंत्री तक वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हम शांति की बात करते हैं और बातचीत की, की बात करते हैं ये दो विवादास्पद और साइड के जो मुद्दे हैं ये क्यों है देखिये जहां तक सेना को सीमा पर भेजा गया था तो वो पाकिस्तान के जो भी उस समय इरादे रहे वो इरादे वो आगे नहीं बढ़ा सके इसके लिए भेजा था और सेना पर जो खर्च होता है सेना जहां भी हो तो सेना पर वही खर्च होता है सेना को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वही खर्च होता है और सेना जहां का भी रहे तो वहां भी जो खर्च होता है वही खर्च उसको किसी एक और जगह पर पहुंचाने पर होता है तो इसलिए इसमें कोई खर्च वगैरह के बात का कोई अर्थ नहीं है जहां तक जी। तो, क्या आपका दूसरा हिस्सा जी है? उनका सवाल यह था कि कश्मीर की जो स्थिति है अभी हाल ही हा, में हा, हा, हा, हा, कर... जी जी जी समझ गए समझ गए कश्मीर की जहां तक स्थिति है कश्मीर में जब से सीज फायर हो गया सबसे लेकर आज तक दोनों सेनाओं में एक भी गोली इधर उधर नहीं चली है और सीमाओं पर बिल्कुल ही शांति है लोगों में दोनों तरफ के लोगों में आवक जावक शुरू हो गया मात्र नहीं बल्कि व्यापार आदि की दिशा में पहुंच गए हैं अगले अभी तो अगला महीना कल शुरू होता है तो क्रिकेट का मैच खेलने के लिए हमारे लोग जा रहे हैं तो इसलिए स्थिति को सामान्य बनाने में बहुत कुछ कदम उठे हैं जहां तक आतंकवाद की बात है वो अलग है जो आपने मुख्यमंत्री की बात कही या अन्य लोगों की बात आप कह सकते हैं तो वो आतंकवादी मामला है और वो आतंकवाद से लड़ने की जो बात है वो एक दूसरा उसका तौर तरीके होते हैं और वो लड़ाई तो लड़ी जा रही है प्रतिदिन जॉर्ज साहब अब चलते हैं जम्मू कश्मीर ही जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी से इस समय ज्ञान शर्मा अब टेलीफोन लाइन पर है ज्ञान जी अपना सवाल पूछिए सर मैं पूछ रहा हूँ कि आज से पंद्रह साल पहले हम बड़े आराम से जे एन के में रहते थे अब स्थिति ये है कि कोई भी मेहमान आए तो हमें ये लगता है कि कोई उग्रवादी आ गया है सर सुन रहे हैं आप जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप अपना सवाल पूरा करिए तो कोई उग्रवादी आ गया है तो हम डर के मारे छुप जाते हैं तो ये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज भी वो पचासी से पहले स्थिति हमारे पास आएगी क्या हम शांति से रह सकेंगे अगर अगर है तो मंत्री जी इस समय क्या जवाब देंगे जी जो था। मुझे मुझे, लग, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे एनडीए ने वहां पर एनडीए की सरकार ने वहां पर चुनाव कराया उस चुनाव में अस्सी लगभग अस्सी मतदाता आए उन लोगों ने अपना वोट डाला कहीं प्रकार का आतंकवाद भी उस समय वहां उभर के आया लेकिन उसका सामना करके हमारी एक तो सेना ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया और दूसरी ओर लोगों ने उन्हें लापरवाही करते हुए अपना वोट डालकर वहां पर एक सरकार बनाई तो इसलिए यही जो आप कह रहे हैं कि 15 साल से वहां पर जो भी आता है वो आतंकवादी करके महसूस किया जाता है ये बात सही नहीं है और वहाँ है समस्याएं और वह समस्याओं का हल करने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है जी जान देकर अपनी सेना वहां पर खड़ी है और लड़ रही है और बनी रहेगी वहां पर और अभी जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो वहां भी लोग अपनी राय वहां पर देने का काम करेंगे जॉर्ज साहब आपने जिक्र किया कि एनडीए सरकार ने जो काम किए हैं पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के जो प्रयास किए हैं एक साल से वो प्रयास पूरी दुनिया के सामने है पूरी दुनिया ने उन प्रयासों को सराहा है जम्मू कश्मीर में जहां तक स्थिति को बिल्कुल सामान्य करने की बात है उसमें भी सरकार प्रयास कर रही है लेकिन ये बताइए कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने हुरियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े से बातचीत की पेशकश की बातचीत का पहला दौर हुआ भी लेकिन अब हुरियत कॉन्फ्रेंस कुछ पीछे हटता दिख रहा है इसको क्या आप कहीं न कहीं कोई सेटबैक मानते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी हाँ इस पर नहीं उन लोगों ने एक बात एक वहां जो एक घटना घटी थी उसको लेकर अपनी शिकायत को किया था और उसी के साथ उन लोगों ने इसी एक भूमिका अपनी ऐलान की थी मैंने तो सार्वजनिक तौर पर ही एक अपील किया था कि भाई जो परिस्थिति में आज जम्मू कश्मीर है वहां इस प्रकार की ऐसी घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए और हम लोग जब एक बड़े रास्ते पर चलने शुरू किए हैं शांति प्रस्तापित करने के लिए तो हमें वो बड़े हमारे सामने जो दृष्टि है उसको छोड़कर छोटी बातों को लेकर हरकतें नहीं होनी चाहिए जी लेकिन जो आशा करता हूँ और जाँच... मैं आशा करता हूँ कि इसको वो लोग मानेंगे जी लेकिन जॉर्ज साहब आज ही मौलवी अब्बास अंसारी ने कहा है कि उनको जुलूस में जाने से रोका गया है और वो देखेंगे अभी वो अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर देखेंगे मार्च की बातचीत के बारे में क्या करना तो क्या केंद्र सरकार उनको आश्वस्त करने के लिए कोई दूत उनके पास भेजेगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यह मामला गृह मंत्रालय से काम इस पर होता है उस तो पर क्या कदम उठेगा वो मैं कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ जी आपकी बात बीबीसी के साथ ये कार्यक्रम आप बीबीसी लंदन से हिंदी सेवा की आज की तीसरी सभा में सुन रहे हैं आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए भारत के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के संयोजक और देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हमारे साथ हैं अब चलते हैं महाराष्ट्र के शहर लातूर जहां से डॉक्टर अजय शिंदे अब टेलीफोन लाइन आरोप है जी शिंदे साहब अपना सवाल पूछिए आप हाँ मुझे वो दिन याद है जब उन्नीस में आप सता पाटिल को हराकर कर बम्बई से चुनकर आए थे उसी समय वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि भविष्य में आप सबसे हटकर सबसे अलग भारत के रक्षा मंत्री बनेंगे बस अब तो काल ये सुनने के लिए आतुर है कि भारत के प्रधानमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस देश को संबोधित करेंगे क्या मेरा मेरी ये इच्छा सब पूरी होगी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी <laughs> जी डॉक्टर अजय शिंदे कोई और सवाल है आपके पास रक्षा मंत्री के लिए नहीं, यो तो बात है जी एक प्रिंट मीडिया के सर्वे ने आपको एक अलग सबसे हटकर डिफेंस मिनिस्टर बताया है लेकिन संसद में आपको से सुनना नहीं चाहता ये कैसी बेटा मना है ये तो जो हमको बायकॉट करने के लिए बैठे थे उनसे पूछना चाहिए उनको मेरी आवाज से शायद गुस्सा रहा हो या तो हमारे बातों से टकराना उनके लिए बहुत कठिन रहा हो तो उनसे ही पूछना चाहिए प्रश्न किसी दिन आपको मौका मिलने पर जी तो जौहर साहब अब चलते हैं गुजरात के शहर सूरत सूरत से रविभूषण झाझ माफ करिए जी रविभूषण जी अपना सवाल पूछिए जी धन्यवाद नगेंद्र जी जी आप अपना सवाल माननीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडी जी को भी हिंदी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी वो आपको सुन रहे हैं रवि भूषण जी अपना सवाल पूछिए जी सवाल है भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं जो दोनों देशों के जनताओं के लिए अच्छा संकेत है साथ ही मई आपसे ये जानना चाहता हूँ हम उस देश ऐसी कहाँ तक विश्वास कर सकते हैं जहाँ की परमाणु बम तक सुरक्षित नहीं है जहाँ की परमाणु बम भी चुरा चुरा के बेचा जाता है दुनिया में देखिये दुनिया में अनेक प्रकार की समस्या निर्माण होते रहती है दो राष्ट्रों के भीतर हो या एक राष्ट्र के भीतर हो समस्या निर्माण हो जाती है और हम लोग केवल अतीत को ही देख कर वो समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं हमें वर्तमान को समझना चाहिए और भविष्य कैसे हम लोग बना सकते हैं और समूचे एक में तो दुनिया की लेकिन विशेषकर दक्षिण एशिया के लोगों की जो आशा आकांक्षाएं हम लोगों की जो बातचीत आदि चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री ने पहल किया था और पाकिस्तान से भी जिसके लिए जो अच्छी एक प्रतिक्रिया आई थी तो वो कामयाब हो और उसको कामयाब बनाने के लिए हम लोग जो भी कदम उठा सकते हैं वो हम सब लोगों ने उठाना चाहिए जी डॉक्टर साहब यही सवाल ये पैदा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विश्वास कायम करने के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं उसके लिए एक दल गठित किया गया है परमाणु हथियार कम करने के लिए भी तो एक ऐसा देश जिसके परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है क्या उसके साथ भारत को विश्वास कायम करने के सीबीएम इस दिशा में आगे बढ़ाने चाहिए जरूर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस मामले में होना चाहिए मगर जहाँ तक अणुशस्त्र आदि की बात है ये तो कोई एक राष्ट्र तक की सीमित नहीं रहता है मामला ये प्रश्न जब भी उठते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सोच करने वाली और नजर और इसलिए हम लोगों को कौन इस मामले में कहा इस समय है इसकी चिंता करना नहीं चाहिए करके मेरी राय है जॉर्ज साहब आगे बढ़ते हुए चलते हैं खाड़ी के देश सऊदी अरब सऊदी अरब ऐसी समय धर्मेन्द्र चौहान टेलीफोन लाइन पर धर्मेंद्र चौहान जी अपना सवाल पूछिए जी फंडी नमस्कार आदरे वाजपेयी जी और आप फर्नाडी साहब और भारत सरकार जो खिल गुट की बात कर रहे हैं तो हमें भी एहसास है कि कुछ तो विकास हुआ है लेकिन आप एन जो चुनाव के पूर्व वादा किए थे कि एक करोड़ नौकरियां देंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ लाश सिर्फ उद्योगपतियों को हुआ क्या कुछ ऐसा खाका आपके पास है जिससे आप उस खिल गुट या लालू यादव के सब्जो में कहे खील का गुट का एक एक टुकड़ा हर आम भाती तक पहुंचे सब लोग अपना जीवन स्तर बेहतर होने का एहसास करें पिछले पांच सा, सालों में जितना काम होना चाहिए था वो काम सरकार ने किया मात्र नहीं बल्कि उससे अधिक काम किया है और जहां तक रोजगार की बात है ये पहले ये प्रश्न आया था सबसे पहले मेरे काल से प्रश्न आया था और उसका उत्तर मैंने तो दिया है और मैं आपको ये बता दू की देश में जो विकास का ढांचा हम लोगों ने फैलाया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम जो सबसे महत्व का काम में एक रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे रोजगार पैदा करने में हुए हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात को सबके दुनिया के सामने रखा है तभी चंद सप्ताहों के पहले कि कैसे ये जो वचन दिया था पांच करोड़ रोजगार पांच सालों में निर्माण करने का वो पूरा किया गया जॉर्ज साहब आपने बात कही कि प्रधानमंत्री ने आंकड़े रखे हैं आंकड़े जरूर सरकार ने रखे हैं लेकिन क्या जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या भारत में बढ़ रही है क्या आप नहीं मानते कि सरकार आपकी सरकार और आपसे पहले वाली सरकारें जितनी प्राथमिकता रोजगार को दी जानी चाहिए थी ये मामला कहीं पीछे छूट गया है देखिये रोजगार निर्माण होता है पूंजी लगाने पर पूंजी हम लोग अपने देश में जितने बचाते हैं उसको पूंजी लगाई जाता है विदेशी पूंजी भी अभी लगाई जाती है और जैसे ही नए नए उद्योगों का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो वचन था वो तो पूरा हो चुका है करके मैं मानता हूं और कहता हूं लेकिन जो समस्या को आपने रखा वो समस्या बिल्कुल ही दुरुस्त है और ये आज की समस्या नहीं है कि आजादी के दिन से हम लोग इसको झेलते आए हैं लेकिन आज पहले बार उसको सीधे तौर पर हल करने की दिशा में कदम उठे हैं जाऊर साहब अब बात करते हैं वर्तमान राजनीति की चुनावों की घोषणा हो चुकी है चार चरणों में भारत में चुनाव होगा और आपका गठबंधन एनडीए गठबंधन पहला ऐसा गठबंधन था गैर कांग्रेसी जिसने अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया है ये बताइए कि एनडीए में लोग तो आ रहे हैं इंडिविजुअल्स तो आ रहे हैं लेकिन पिछले पांच साल में छह दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ा है तो आप गठबंधन के संयोजक होने के नाते अपने गठबंधन को कितना कामयाब मानते हैं गठबंधन तो कामयाबी रहा अगर एक स्वाभाविक है कि जब 20-25 खे में एक साथ आते हैं तो वहां कहाँ न कहा कुछ ना कुछ तो आपस में परेशानियां होना भी संभव है या किसी का अनुभव कुछ ऐसे होता हो कि वो पसंद नहीं करे या कोई अपनी राय बदलता हो राजनीति को लेकर और कहाँ हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाना चाहिए दूसरा घर खोजना चाहिए इस दिशा में जाता हो तो ऐसी चीजें तो होते रहती है और इसको इसको लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ मेरी तो यह मान्यता है कि जब कोई एक जाता है तो दूसरा कोई आता है जी जॉहर साहब लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना है वो क्षेत्रीय दलों की मजबूरियां हैं कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है उनके विभिन्न राज्यों में जो एनडीए के घटक हैं इस कारण एनडीए चल रहा है जो एक आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी वो इन पांच सालों में देखने को नहीं मिला नहीं जो कार्यक्रम हम लोगों ने देश के सामने रखा था उसको पूरे तौर पर हम लोगों ने अमल में लाया है और जहां कोई भी और उसमें से काम होना हो तो वो काम अभी होता जाएगा जी जो साहब जी माफी चाह हूं आपको बीच में रोक रहा हूँ लेकिन जो प्रमुख दल है आपके गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी उसका एजेंडा तो लागू होता है छोटे दल पीछे छूट रहे नहीं एजेंडा तो हम लोगों ने किसी एक पार्टी का एजेंडा वो नहीं था एजेंडा फॉर गवर्नेंस हम लोगों ने मिलकर बनाया था हम चार लोग बैठे थे जिसमें एक तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे एक तो मुरसोली मारन थे एक जसवंत सिंह थे और चौथा जॉर्ज फर्नांडिस थे तो हम लोगों ने मिलकर बनाया हुआ, बनाया हुआ वो एजेंडा है जिसको हमारी सरकार ने अमल में लाया है जाऊत साहब एक बार फिर चलते हैं बिहार बिहार में भागलपुर से मनोज कुमार आजाद हमारा इंतजार कर रहे हैं मनोज जी अपना सवाल पूछिए मनोज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मनोज मुझे सुन रहे हैं आप जी लगता है के मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है आप जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी बात पूरी करिए आप एनडीए एजेंडा का जिक्र कर रहे थे जी मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने कहा कि बीजेपी का अपना एजेंडा चलता रहा और जो एनडीए का एजेंडा है वो पीछे रहा तो यह बात सही नहीं है एजेंडा तो एक ही था और वो एजेंडा को बनाने वाले हम चार लोग थे और नाम भी मैंने आपको पहले बता दिया शायद आपने सुना और लोगों ने भी सुना होगा जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जी तो, तो इसलिए ये सोचना कि ये एजेंडा बीजेपी का एजेंडा था ये बात सही नहीं है जी जॉर्ज साहब तो चलते हैं अगले श्रोता के पास उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद से आईएएस की तैयारी में लगे विजय शंकर मिश्रा टेलीफोन लाइन पर हैं विजय शंकर जी अपना सवाल पूछे हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं अपना सवाल पूछे नगेंद्र जी आपको धन्यवाद मेरा प्रणाम मैं विजय शंकर मिश्रा इलाहाबाद सनोदी शुक्ला मार्केट से बोल रहा हूँ सिविल सर्विस प्रतियोगी तो का छात्र हूँ आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जहाँ आपका पूरा एनडीए फील गुड कर रहा है नई सेना के तेसवी इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर आनंद कुमार को गत वर्षो सेना आई डी में सुनियोजित तरीके ऐसी हुए अग्निकांड का भंडा फोड़ करने व एक सेना महिला अधिकारी की बहन ऐसी बलात्कार करने वाले सिपाही जगदीश कुमार आपको आपको विजय जी अपना सवाल दोहराना होगा साफ साफ क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं और रक्षा मंत्री भी नहीं सुन पा रहे हैं अपने सवाल को दोहराइए साहब जी हम सुन रहे हैं अपना सवाल अगर आप साफ पूछ सकते हैं तो पूछिए जी जो साहब मुझे लगता है कि वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं मोबाइल फोन की दिक्कत है एक बार फिर लौटते हैं बिहार में भागलपुर जहां से मनोज कुमार आजाद टेलीफोन लाइन पर मनोज जी सुन रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए जी जब जब भारत ने पाकिस्तान से मित्रता का हाथ बढ़ाया है तब तब धोखा ही मिला है और उसके जवाब में पाकिस्तान ने कारगिल जैसे युद्ध को अंजाम दिया है एक बार फिर से वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से मित्रता का हाथ बढ़ाया है क्या इस बार भी कारगिल जैसी घटना की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या फिर किस तरह के परिणाम की आशा की जा सकती है क्यूँकी पाकिस्तान पर अब भरोसा बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है देखिए इस प्रकार की बात मन में रखना ये कोई इस, इसको कोई ना राजनीति कहा जाता है ना इसमें कोई कूटनीति कही जाती है ना कोई इसमें दुनिया में आशा हमेशा बना रखनी चाहिए वो उसको माना जाता है पाकिस्तान के साथ अनेक अनुभव हुए हैं वो बात सही है लेकिन पाकिस्तान ने भी बहुत अनुभव किए हैं वो जितने बार लड़ने आए तो उतने बार मार, मार खाए और अभी तो एक ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि उनके अध्यक्ष के ऊपर तीन बार हमला करने का प्रयास हो गया सारे लोग नए नए, नए अनुभवों से जाते हैं और हम लोग बिल्कुल ही जो कल जो हुआ था केवल वो कल में ही हम लोग रहना वो ठीक नहीं है अतीत याद में रखा जाए लेकिन भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ा जाए और जहाँ तक हम लोग के साथ क्या होगा इसका जो डर है हमारी सेना बहुत मजबूत सेना है और हम लोगों को ऐसी कोई फिकिर करने की जरूरत नहीं की भाई कल अगर पाकिस्तान ने कुछ किया हम तो विश्वास रखते हैं कि जो रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वो रास्ते पर चलने के लिए जितना भारत अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ रहा है वैसे पाकिस्तान भी हाथ मिलाकर आगे बढ़ने में हम लोगों के साथ है जी जॉर्ज साहब भारत सरकार ने जो रवैया रखा है पूरी दुनिया ने उसे माना है लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात को भी दुनिया ने माना है लेकिन पाकिस्तान का जो कश्मीर के प्रति रवैया था कश्मीर में जो चरमपंथी गतिविधियां हैं उनके प्रति और कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है क्या मानते हैं ये सारे मामले अभी बहस के मामले बने हैं एजेंडा तय हुआ है पहली बैठकें हो गई है अधिकारियों के स्तर पर ये बैठकें आगे और चलेंगी और ये चलते चलते ये सारे समस्याओं से रास्ता निकालने का काम हम लोग करेंगे ये विश्वास से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं जी जॉर्ज साहब भारत ने पिछले पांच साल में जैसा कि आपने जिक्र किया रक्षा के मामले में भी प्रगति की है महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं लेकिन ब्रिटेन से जो हॉक एजेटी ट्रेनर का मामला है उसमें समझौता अभी तक नहीं हो पाया है क्या कहीं कोई अड़चन है उसमें देर क्यों हो रही है उसमें अड़चन की बात नहीं है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर पहले जो भी बातें हुई थी तो वो बातों में कहा कुछ एक हरकत जरूर आई है और उसको सम, उस, उससे समाधान निकालने का प्रयास में दोनों तरफ के लोग काम में लगे हैं और वो जल्दी एक निर्णय हो जाएगा जी जॉर्ज साहब ने आशावादी सकारात्मक तस्वीर देश के सामने रखी है जॉर्ज साहब हम आप पिछले काफी देर से हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं ये बताइए की आप एनडीए के संयोजक है महत्वपूर्ण नेता है इस बार के चुनावों में एनडीए किन बातों को लेकर देश की जनता के सामने जाएगा एक तो हम लोगों ने किया हुआ आज तक का जो काम है वो सारा देश के लोगों के सामने रखकर दूसरा उसके ऊपर अब आगे जो हम लोगों को कदम उठाने हैं तो वो कदम उनके सामने रखकर और देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं जिनको जिस तरह से हम लोग हल कर रहे हैं तो उसको भी ख्याल में रखकर जौर साहब एनडीए में रोज लोग आ रहे हैं महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं लेकिन अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो वहां जो आपकी बातचीत रामविलास पासवान जी से चल रही है वो रंग लाती नहीं दिख रही नहीं रामविलास पासवान जी ने हम लोगों से बातचीत तो छोड़ दी है जी क्योंकि कल ही उनकी बैठक हुई है कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं से तो क्या अब आप लोग ये मान रहे हैं कि वो कांग्रेस वाले गठबंधन में जा रहे हैं अब उन्होंने अंतिम शब्द निर्णय अपना लिया हो तो फिर वही होना है और क्या है जी जॉर्ज साहब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं चाहेंगे आपकी अंतिम टिप्पणी इस बात पर कि आप भारत के रक्षा मंत्री दोबारा बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी मेरी प्राथमिकता वही होगी जो आज तक हमने काम में लाई है इससे अधिक इस पर कुछ करने का प्रश्न नहीं उठता है चूंकि जो काम हम लोगों ने पिछले पांच सालों में पांचवी है दरअसल वो तो छह साल का काम रहा है तो जो काम हम लोगों ने किया है आज हमारी सेना कितनी मजबूत है और इसका एक मानी में सारे विश्व में आज के दिन जो नाम है और इनका जो काम है तो वही चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे सेना के लोगों की जो भी समस्याएं बनी रहती है तो उसको हल करने में हमने जो भी कदम उठाए तो उसमें जो कुछ भी बचा हुआ हो तो उसको भी पूरा करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये सारा काम अगले पांच साल भी हम लोग कर पाएंगे और देश को और मजबूत शक्ति देने का काम हम करेंगे जी जॉर्ज फर्नाडी साहब आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए क्योंकि आपका इंतजार हो रहा था पिछले महीने आपको कार्यक्रम में हिस्सा लेना था लेकिन क्योंकि व्यस्त होने के कारण आप हिस्सा नहीं ले पाए थे हम आपका धन्यवाद करते हैं बीबीसी लंदन से आपकी बात बीबीसी के साथ में हिस्सा लेने के लिए मुझे अफसोस है कि पिछले बार आपको हमने तकलीफ में डाला हम क्षमा चाहते हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद